बोलती कहानियां और हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है प्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय सेरा यात्री की कहानी अवांतर प्रसंग तो आइए सुनते हैं अवांतर प्रसंग लेखक सेरा यात्री और वाचक अनुराग शर्मा उस पुरानी मेज के इर्द गिर्द हम चार पांच लोग बैठे बत्या रहे थे बात सतही तौर पर राजनीति से शुरू होती थी और बाजार भावों पर आकर अटक जाती थी आप जानते ही हैं कि हम साधारण महज अपने दबे ढके आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ही ऐसी बातें करने को विवश होते हैं श्रीवास्तव हमारी बातों से निरपेक्ष मालूम पड़ता था और वो कुछ ही मिनटों में अपने चश्मे के कांच कई बार सिलवट भरे रूमाल से साफ कर चुका था मेरी नजर मेज के नीचे गई तो मैंने देखा उसका एक जूता मेज के नीचे से खिसककर बहुत दूर जा चुका था श्रीवास्तव वाकई एक विचित्र जीव था। किसी भी व्यंग्य, दुख या आक्रमण पर उसकी कोई प्रतिक्रिया पकड़ में नहीं आती थी कई बार तो कुछ भद्दे मजाक हम सिर्फ इसलिए करते थे कि श्रीवास्तव हम पर भन्ना उठे पर हमें घटिया बातें करते देख कर, वो कुछ कहने के बजाय अपनी मिचमिची आंखें पटपटाने लगता था चश्मा हट जाने से श्रीवास्तव की आंखें बहुत भयंकर और गड्ढों में धंसी मालूम पड़ने लगती थीं। उसकी उम्र अच्छी खासी थी पर यह देखकर ताज्जुब होता था कि उसके सिर पर अभी तक एक भी सफेद बाल नहीं था हां ये बात अलग थी कि उसकी देह का ढांचा एक ढीली लड़खड़ाती साइकिल का आभास देता था अपने आसपास बैठे लोगों से बातें करते समय मेरी आंखें बार बार श्रीवास्तव के कोट की आस्तीनों पर चली जाती थी आस्तीने कुहनियों की ओर सरकती जा रही थी बारह चौदह वर्षों से उसके बदन पर हर जाड़े में यह कोट स्थाई जामे की तरह चढ़ जाता था और मार्च खत्म होने पर ही ये पेड़ से झड़े पत्तों की तरह अलग हट पाता था लगता था लॉन्ड्री वाला इस कोट को अब साबुन पानी से ही धोकर संतुष्ट हो लेता था मैं श्रीवास्तव से संभवता उसके कोट को लेकर कुछ कहना ही चाहता था कि शंकर मेरे सामने वाली कुर्सी छोड़कर उठा और एक डायरी खोलकर कुछ पढ़ते हुए श्रीवास्तव की बगल में जाकर खड़ा हो गया उसने बहुत आहिस्ता से अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला और एक बहुत जीर्ण शीर्ण बटुआ निकालकर उसमें से रुपए निकालने लगा हम लोगों के लिए ये कम ताज्जुब की बात नहीं थी कि शंकर जैसा फटीचर आदमी बटुआ निकालकर उसमें से पूरे सौ रुपए बाहर निकाले और श्रीवास्तव की आंखों के सामने लहराने लगे उसी समय उसकी खरखरी आवाज हम सबने सुनी श्रीवास्तव जी ये रखिए अपने उधार वाले रुपए जंगले के पार कहीं बहुत दूर देख रही श्रीवास्तव की आंखें सहसा नोट की तरफ पलटी और वो खांसकर बोला मैंने तो किसी को कोई उधार दिया नहीं श्रीवास्तव और शंकर के अलावा हम वहां तीन आदमी और भी थे पर किसी की समझ में यह बात नहीं आई कि दो टुचियल से दिख पड़ने वाले लोग सौ रुपए के लिए ऐसे उलझ रहे थे मैं यह भी भली प्रकार समझता था कि उन दोनों में से कोई भी हास परिहास की तमीज नहीं रखता था इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वे दोनों सौ रुपए का दान प्रतिदान कर रहे थे जब श्रीवास्तव ने रुपए की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो फिर नहीं बढ़ाया शंकर लाल के हाथ में सौ रुपए का नोट एक मरी चिड़िया की माँ ने झूलता देखकर दर्शन से झुझलाकर बोला असीनू दे श्रीवास्तव न कोई लोड नहीं खजूरी नोट दी शंकरलाल ने दर्शन सिंह की बात पर कान नहीं दिया वो श्रीवास्तव के और नजदीक आकर फुसफुसाया श्रीवास्तव जी जब आपकी तबियत खराब थी तो आपने सौ रुपए मुझे दिए थे अनासक्त भाव से श्रीवास्तव बोला मैंने कह तो दिया कि मैंने नहीं दिए फिर मैं इन्हें क्यों ले लू भटनागर जमाई लेकर बोला नहीं लेते हो तो मत लो शंकर लाल से लेकर इधर तो बढ़ा सकते हो हमें सौ रुपए की इस टाइम सख्त जरूरत है श्रीवास्तव रूखे स्वर में बोला मुझे क्या मतलब है जिसका रुपया है वो ही जाने आपको दे या किसी और को शंकर लाल घी यार श्रीवास्तव अपना रुपया लेकर छुट्टी करो जैसे तैसे काट पीट कर तो जुड़े अब की टूट गए तो समझो हमेशा के लिए गए मैंने जयपाल से कहा क्यों भाई ये क्या तमाशा कर रहे हैं ये दोनों फितूरी जयपाल ने शंकरलाल से कहा शंकर महाराज आखिर ये चक्कर है क्या कुछ नहीं जी उस जमाने की बात है जब इन्हें सारी रात नींद नहीं आती थी और ये सबको रुपये बांटते घूमते थे मुझे भी तभी रुपए दे गए थे जो मैं वर्षों तक लौटा नहीं पाया किसी तरह पांच रुपए महावारी डाकखाने में डालकर दो बरस में सौ रुपए बने हैं यकायक हम सबको उन दिनों की याद ताजा हो ठी जब श्रीवास्तव एक सनक गया था और उसे बड़े साहब ने हम सब के जोर देने पर बड़ी कठिनाई से पागलखाने जाने से रोका था वह वा वाकई उन दिनों रुपए लुटाता घूमता था जिन्हें हम बाद में उसकी पत्नी को वापस कराया करते थे सहसा शंकर लाल ने डायरी खोलकर वो तारीख पड़ी जिसमें श्रीवास्तव ने उसे रुपए दिए थे फिर वो डायरी हम सबको दिखाते हुए बोला भाइयों डायरी पक्की चीज है कोर्ट तक में इसे अदालत की शक्ल में पेश किया जा सकता है फिर वो श्रीवास्तव से बोला भले मानस सब तो मामला साफ है अपने रुपए ले नहीं तो मुझे अगले जन्म में मैं सूद दरसूद कर्जा चुकाना पड़ेगा श्रीवास्तव ने अपनी आंखें पटपटाते हुए शंकर लाल के हाथ से डायरी ली और उसे आंखों के एकदम नजदीक ले जाकर होठों में बुदबुदाते हुए बांचने लगा। हम सब एक विचित्र सी उत्सुकता और आशंका के बीच झूलते हुए श्रीवास्तव को देखने लगे शायद अब श्रीवास्तव को विश्वास हो चला था कि शंकरलाल पर उसके रुपए कर्ज की शक्ल में बाकी थे जिन्हें वह वर्षों बाद उसे लौटाने जा रहा था जयपाल मेरे कान में फुसफुस फुस अजीत बाबू इस बकरे को आज पूरे सौ पड़े पड़ाए मिल रहे हैं एक हम है कोई दस बार मांगने पर भी नहीं देता मेरे मन में भी कचोट हुई हाँ यार जब इसने दिए थे तो इसे खुद ही कहा पता था पर आज तो इसे सौ मुफ्त में ही मिल रहे हैं मैं शायद अभी और भी कुछ कहता कि यकायक श्रीवास्तव का सिर ऊपर उठा और मोटे कांच के पीछे झाकती आंखों में हल्का सा कंपन हुआ और वे आंखें पथराकर फिर बुझ गई कुछ क्षणों की निस्तब्धता के बाद हमने श्रीवास्तव की आवाज सुनी शंकर जी आप रुपया लौटाना चाहते हैं तो फिर सौ नहीं दो सौ रुपए पिछहत्तर पैसे लौटाइए इतने सालों का सूद भी इसमें जोड़ना पड़ेगा श्रीवास्तव इतना कहकर हम सबसे तटस्थ होकर जंगले के बाहर कुछ देखने लगा उसने फिर न शंकर लाल के हाथ में झूलते नोट को देखा न ईर्ष्या जिज्ञासा कौतूहल में गोते खाते अपने सहयोगियों पर ही कोई नजर डाली उसके रवैये से ऐसा लग रहा था गोया एक अवांतर प्रसंग उपस्थित हो जाने के कारण जंगले के बाहर उड़ती अबाबीलों की गिनती गड़बड़ा गई थी जिसे वह फिर नए सिरे से गिनने जा रहा है